मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत समुद्र समय, तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित कर उन्हें विषपान कराया असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली तुम तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो हो हो सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र सिर पर तो कोई है है ही नहीं इससे जब जो मन को भाता है, स्वच्छंदता से वही करते हो भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो हृदय दे में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते अब तक तुमने किसी का कुछ ठीक नहीं किया था अच्छी बार तुमने अच्छा घर पहना दिया है यानी मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है तुम भी वही शरीर धारण करो यह मेरा चाप तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे मैं जिस स्त्री को चाहता था सिर पर चढ़ा कर हृदय में, में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा हे hey, शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए हे कृपालु मेरा शाप मिथ्या हो जाए तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है मुनि ने कहा मैंने आपको अनेक वचन कहे हैं मेरे पाप कैसे बिटेंगे? भगवान ने कहा जाकर शंकर जी के शतनाम का जाप करो इससे हृदय में तुरंत शांति होगी शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना हे मुनि पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर कर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानि ब्रह्मलोक को चले शिवजी जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले हे hey, मुनिराज हम ब्राह्मण नहीं हैं शिवजी के गण हैं हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया हे hey, कृपालु अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा तुम दोनों जाकर राक्षस हो तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए देवताओं को प्रसन्न करने वाले सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखद और अलौकिक जन्म और कर्म हैं प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाए करते हैं तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है जिसको सुनकर समझदार यानी विवेक की लोग आश्चर्य नहीं करते श्रीहरि अनंत है उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं प्रभु कौतिकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं, हैं। वे सेवा करने में में बहुत सुलभ और और सब दुखों के हरने वाले देवता, मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे मन में ऐसा विचार कर उस मोह माया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए हे गिरिराज कुमारी अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ जिस कारण जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था और हे भवानी जिनके चरित्र देखकर कर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस उस की की, छाया नहीं मिटती। उन्हीं के रूपी रोग के रोग हरण करने वाले चरित्र को सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो-जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा याज्ञवल्क्य जी ने कहा हे भरद्वाज शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई फिर वृक्ष तो शिवजी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे हे मुनीश्वर भरद्वाज मैं वह सब तुमसे कहता हूँ मन लगाकर सुनो श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं पुनः देवहूति उनकी कन्या थी जो मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया उन स्वयंभुव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा यानी रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री भक्त हरि की भक्ति के बिना जन्म यूँ ही चला गया तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ प्रसिद्ध है वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानव ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए उनका शरीर दुर्बल हो गया था वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग फल और कंद का आहार करते और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी यानी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं जो आनंद स्वरूप उपाधिहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेको शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं हैं। और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह ग्रहण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए छह हजार वर्ष बीत गए फिर सात हजार वर्ष वे वायु के आधार पर रहे दस हजार वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया दोनों एक पैर से खड़े रहे उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था फिर भी भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया तब मनुजी दंडवत करके बोले प्रेम हृदय में समाता न था हे प्रभो सुनिए आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु है आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं हे अनाथों का कल्याण करने वाले यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं जो काक भूषिंडी के मन रूपी मान में विहार करने वाला हंस है सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु ऐसे कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देख सकें राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक भगवान प्रकट हो गए भगवान के के नीले नीले कमल, नील मणि और मेघ समान यानी कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम चिन्मय शरीर की शोभा देखकर कर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छव किसी सीमा स्वरूप था गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचे दिखाने वाली थी नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी टेढ़ी भावें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था कानों में मकराकृत यानी मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था टेढ़े यानी घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला रत्न जटे थार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे सिंह की सी गर्दन थी सुंदर जनेव था भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे हाथी की सूण के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज थे कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था पेट पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली थी ना भी ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भव के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाई और स्थित है शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देख कर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट देखते देखते अघाते ही न थे आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया फिर कृपा निधान भगवान बोले मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही हे नाथ आपके चरण कमलों को देख अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी इसी से उसे कहते नहीं बनता है स्वामी आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है पर मुझे अपनी कृपणता यानी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है हे स्वामी आप अंतर्यामी हैं इसलिए उसे जानते ही हैं मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए भगवान ने कहा हे राजन संकोच छोड़कर मुझसे मांगो तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है राजा ने कहा हे दानियों के शिरोमणि हे कृपा निधान हे नाथ मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ प्रभु से भला क्या छिपाना राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले ऐसा ही हो हे राजन मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा हे देव तुम्हारी जो इच्छा हो सोवर मांग लो शत्रुपा ने कहा हे नाथ चतुर राजा ने जो वर मांगा हे कृपाल वही मुझे भी बहुत ही प्रिय लगा परंतु हे प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले वह वा ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है आप ब्रह्मा आदि के भी पिता यानी उत्पन्न करने वाले हैं जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं हे प्रभु वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया इसमें कोई संदेह न न समझना है। माता मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट होगा तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा हे प्रभु मेरी एक विनती और है आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे यानी आपके बिना न रह सके ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए तब दया के निधान भगवान ने कहा ऐसा ही हो अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो हे ता वहा स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे तब मैं तुम्हारा पुत्र इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होगा मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर उत्पन्न किया है अवतार लेगी इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है सत्य है सत्य है कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए वे स्त्री पुरुष यानी राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती यानी इंद्र की पुरी में जाकर वास किया याज्ञवल्के जी कहते हैं हे भरद्वाज इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो हे मुनि यह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी संसार प्रसिद्ध एक कह देश है वहां सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला नीति की खान तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था भाई भाई में बड़ा मेल था और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया जब प्रताप भानु राजा हुआ देश में उसकी दुहाई फिर गई वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था साथ में अपार सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे दिग विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन यानी साधकर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया अपने भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों यानी भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड यानी कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा राजा राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेन यानी मन चाही वस्तु देने वाली हो गई उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे धर्म मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और और उत्तम शास्त्र, वेद पुराण सुनता था उसने बहुत सी बावलियों कुओं, तालाबों, फुलवाड़ियों सुंदर बगीचों ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया राजा के हृदय में किसी फल की टोह यानी कामना नहीं थी राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था वह सब भगवान वासुदेव के अर्पित करता था एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर सजा कर विंध्या उत्तम उत्तम दसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़ कर राहो वन में आ छिपा हो चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है यह तो सुवर के भयानक दांतों की शोभा कही गई इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुर हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण बाण को को धनुष पर चढ़ाया। देखते ही धरती में दुबक गया रा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुवर छल करके शरीर को बचाता जाता है वह पशु कभी प्रकट होता है कभी छिपता हुआ भागा जाता है और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था सुवर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निबाह यानी गम नहीं था राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुवर भाग पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा वहाँ कपट से मुनिका वेश बनाए एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय यानी बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानी हुई इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला यानी उससे मेल नहीं किया दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था राजा प्रताप भानु उसी के पास गया उसने तुरंत पहचान लिया कि यही प्रताप भानु है राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया सारी थकावट थकाने के लिए आसन दिया फिर वह तपस्वी कोमलवाणी से बोला तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है राजा ने कहा हे मुनीश्वर सुनिए प्रताप भानु नाम का एक राजा है मैं उसका मंत्री हूँ शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन हमें आपका दर्शन दुर्लभ था इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है मुनि ने कहा हे तात अंधेरा हो गया है तुम्हारा नगर यहाँ से सत्तर योजन पर है हे सुजान सुनो घोर अंधेरी रात है घना जंगल है रास्ता नहीं है ऐसा समझकर तुम आज यही ठहर जाओ सवेरा होते ही चले जाना तुलसीदास जी कहते हैं जैसी भवितव्यता यानी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है हे नाथ, बहुत बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांध राजा राजा से बांधकर राजा राजा बैठ गया। ने प्रकार प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूं हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वह राजा को पहचान गया था राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था एक तो बैरी फिर जाति का क्षत्रिय फिर राजा वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके यानी स्मरण करके दुखी था उसकी छाती कुम्हार के के आवे की आग की आग तरह भीतर ही भीतर ही सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी घर द्वारहीन है। राजा ने कहा जो आपके सदृश विज्ञान के निदान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है प्रकट संतवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की संभावना है इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन यानी सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत हैं या भिखारी आप जो हो, सो हो, अर्थात जो कोई भी हो मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं हे स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिए अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला हे राजन सुनो मैं तुमसे सत्य कहता हूं मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया अब तक न तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन, वन को भस्म कर डालती तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश दे, देखकर कर मूर नहीं मूड तो मूढ़ी है चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं सुंदर मोर को देखो उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है कपट तपस्वी ने कहा इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखता प्रभु तो बिना ही सब जानते हैं फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो तुम मुझको बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है हे तात अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता तेु तेु राजा का विश्वास उत्पन्न हो जाता, होता जाता। होता जब उसने बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना तब वह बोला हे hey भाई हमारा नाम एक तनु है एकतनु यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए कपटी मुनि ने कहा जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की इसी से मेरा नाम एकतनु है हे पुत्र मन में आश्चर्य मत करो तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ तब वह तपस्वी पुरानी कथाएँ कहने लगा कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा सृष्टि की उत्पत्ति पालन स्थिति और संघार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा तपस्वी ने कहा राजन मैं तुमको जानता हूँ तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा हे राजन सुनो ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहा अपना नाम नहीं कहते तुम्हारे वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है तुम्हारा नाम प्रताप भानु है महाराज सत्य के तु तुम्हारे पिता थे हे राजन गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानि समझ कहता नहीं हे ता तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन यानी सरलता प्रेम विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ अब मैं प्रसन्न हूँ इसमें संदेह न करना हे राजन जो मन को भावे वही मांग लो सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की दयासागर मुनि आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ यानी अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा सौकल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो तपस्वी ने कहा हे hey, राजन ऐसा ही हो पर एक बात कठिन है उसे भी भी सुन लो हे पृथ्वी के के स्वामी केवल ब्राह्मण ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा तप बल से सदा बलवान रहते हैं उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है हे hey, नरपति यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ के के तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा हे स्वामी मेरा नाश अब नहीं होगा हे कृपा निधान प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला कि तुम मेरे मिलने अपने राह भूल जाने की बात किसी से ना कहना यदि कह दोगे तो हमारा दोष राजन मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा मेरा यह वचन सत्य जानना हे प्रताप भानु सुनो इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा हे स्वामी सत्य ही है ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं तो भले ही मेरा नाश हो जाए मुझे इसकी चिंता नहीं मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है वे ब्राह्मण किस प्रकार वश में हो सकते हैं कृपा करके यह भी बताइए हे हे दीन दयालू आपको छोड़कर मैं किसी को अपना हित नहीं देखता। तपस्वी ने कहा राजन सुनो संसार में उपाय तो बहुत हैं पर वे कष्टसाध्य हैं बड़ी कठिनाई से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है हाँ एक उपाय बहुत सहज है पर उसमें भी एक कठिनाई है है हे राजन यह युक्ति तो मेरे हाथ में में पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता जब से से पैदा हुआ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला हे नाथ वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तीन यानी घास को धारण किए रहते हैं अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा हे स्वामी कृपा कीजिए आप संत हैं दीन दयालु हैं अंत हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला हे राजन सुनो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो पर योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं हे नरपति मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे तो उस अन्न को जो जो खाएगा सोसो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा यही नहीं उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा हे हे राजन राजन सुनो वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना नित्य नए एक लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात एक वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा हे राजन इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजन करेंगे तो उस प्रसंग यानी संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा हे राजन मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊँगा तप के बल से उसे अपने समान बनाकर एक वर्ष तक यहाँ रखूँगा और हे राजन सुनो मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा हे राजन अब रात बहुत बीत गई है अब सो जाओ आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी तप के बल से मैं घोड़े सहित तुम्हें सोते ही में घर पहुँचा दूँगा मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊ तब तुम मुझे पहचान लेना राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा राजा थका था उसे खूब गहरी नींद आ गई पर वह कपटी कैसे सोता उसे तो बहुत चिंता हो रही थी उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया जिसने सुवर बनकर राजा को भटकाया था वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था उसके सौ पुत्र और दस भाई थे जो बड़े ही दुष्ट थे किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे ब्राह्मणों संतों और देवताओं को दुखी देख राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी यानी षडयंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ उसने मित्र को सब कथा सुनाई तब राक्षस आनंदित होकर बोला हे hey, राजन सुनो जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू कर ही लिया समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो विधाता ने बिना ही दवा के रोग को दूर कर दिया कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूँगा इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुँचा दिया राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह घुड़साल में बांध दिया फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की खोह में ला रखा वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना मन में की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना दो दोपहर बीत जाने पर राजा आया घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा तब राज जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा राजा को तीन दिन युग के समान बीते उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कर कह दिए संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस उसने तुरंत एक लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया